योग एवं ध्यान जिज्ञासा शास्त्र में आता है कि बिंदुनाद का ध्यान करने से प्राण और मन लीन हो जाते हैं वह बिंदुनाद क्या है समाधान जिस बिंदुनाद का ध्यान करने से मन और प्राण लीन हो जाते हैं उसको तेजो बिंदु कहते हैं प्रारंभ में जो रूप और शब्द हैं वे ही आगे चलकर बिंदुनाद हो जाते हैं नाद अर्थात ध्वनि आपके पास साधना के लिए दो ही आधार हैं एक रूप और दूसरा शब्द रूप का आधार लेने पर उसकी अंतिम स्थिति बिंदु में पहुँचेगी जब बिंदु में पहुँच जाएंगे तो प्रकाश या ज्योति ही उसका स्वरूप होगा शब्द का आधार लेंगे तो अंत में नाद सुनाई पड़ेगा जो नौ प्रकार का है उनमें से जब अंतिम नाद में पहुँचेंगे वहीं शब्द की अंतिम स्थिति होगी जो अनुभव एक गम्य है साधना के अंत में रूप बिंदु में लीन हो जाता है एवं शब्द और अर्थ नाद में लीन हो जाते हैं यह मूल स्थिति है जहां से सृष्टि का आरंभ होता है नाद और बिंदु में पहुंचकर, फिर साधक उससे भी ऊंची स्थिति में पहुंच जाता है तुरयम पदमश्नुते अर्थात तुरीय पद में पहुँच जाता है वहाँ पर नाद और बिंदु का भी विलय हो जाता है यह नाद और बिंदु से भी अतीत पद है वही परम्पर है जिज्ञासा शास्त्र में कितने प्रकार के योग प्रसिद्ध हैं? प्राण प्रधान प्रधान साधना साधना और मंत्र प्रधान साधना क्या है इनमें क्या-क्या होती हैं? समाधान शास्त्र में वैसे तो कई प्रकार के योगों के बारे में विवरण मिलता है पर चार प्रकार की योग प्रसिद्ध हैं। हठ योग राजयोग मंत्र योग एवं लय योग राजयोग के अंतर्गत वेदांत और महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग दर्शन दोनों आ जाते हैं हठ योग प्राण प्रधान साधना है इसमें कुंभक प्राणायाम के विभिन्न भेद बताए गए हैं कुंभक प्राणायाम का भली प्रकार अभ्यास हो जाने पर प्राण सहज रूप से रुक जाते हैं जब तक प्राणों का प्रवेश सुसुमना में नहीं होता तब तक सच्चा कुंभक नहीं लगता मात्र प्राणों को छाती में रोकने से कोई लाभ नहीं होता भले ही बाहर से दिखाई दे जब सुषुमना मार्ग में प्राणों का प्रवेश हो जाता है तब साधक को प्राण रोकने में घबराहट या छटपटाहट नहीं होती कुंभक पूर्णतः सिद्ध होने पर साधक के प्राणों का लय हो जाता है मंत्र योग में पहले मंत्र उसके ऋषि छंद एवं देवता इत्यादि का ज्ञान और उसका जप करने की विधि गुरु से प्राप्त की जाती है इसके पश्चात जप करते हुए उसके अर्थ का अनुसंधान किया जाता है इस प्रकार करते करते मंत्र के वर्णों का प्रणव में विलय हो जाता है तत्पश्चात प्रणव का भी विलय नाद में होता है आगे नादानुसंधान का अभ्यास करने से साधक के मन और प्राणों का विलय हो जाता है इससे बढ़कर विलय का कोई दूसरा उपाय नहीं है चौथा है लय योग इसमें तत्वों को सृष्टि के विलोम क्रम से लीन करते जाते हैं इस प्रकार परम तत्व में पहुंचकर सब का लय हो जाता है चाहे किसी भी प्रक्रिया या मार्ग से जाएँ पर अंततोगत्वा पहुंचना स्वरूप में ही है जो भी साधन आप अपना रहे हैं चाहे वह मुक्ति का साधन हो या स्वर्ग का सब अध्यास में ही है लौकिक वैदिक संपूर्ण व्यवहार अध्यास में है इसलिए हमें देवता के अनाम स्वरूप में पहुँचना हो तो भी नाम का आधार लेना पड़ता है आरूप में पहुंचना हो तो भी रूप का आधार लेना पड़ता है क्योंकि हमारी मनस्थिति जैसी है उसमें आधार के बिना काम नहीं चल सकता विद्युत को समझाना हो तो बल्ब के प्रकाश को दिखाकर विद्युत में ले जाते हैं जैसे कहा जो बल्ब जल रहा है यह विद्युत है वह विद्युत तत्व जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप ही कहेंगे कि बल्ब तार पंखा विद्युत नहीं है विद्युत वह है जिससे बल्ब में प्रकाश हो रहा है और पंखे में गति हो रही है साधक जब साधना करता है तब उसके पास दो आधार होते हैं प्राण शक्ति और ज्ञान शक्ति इन्हीं के माध्यम से उसको ऐसे तत्व में पहुंचना है जो इन दोनों से परे हैं जिसके कारण प्राण चल रहा है और मन में ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसे अप्राण अवस्था में अमन अवस्था में पहुँचना है भारतीय परंपरा में इन्हीं दोनों का आधार बनाकर संपूर्ण साधन बताए गए हैं कहीं पर प्राण की प्रधानता है और कहीं पर मन की मन प्रधान साधना में भी अधिकारी भेद से दो भेद हो जाते हैं पहला बुद्धि प्रधान और दूसरा भाव प्रधान बहुत से व्यक्ति बुद्धि प्रधान होते हैं उनके संस्कारों में विचार की प्रधानता रहती है ऐसे साधक विचार मार्ग में प्रवृत्त होते हैं बहुत से साधकों में बुद्धि की अपेक्षा भावना शक्ति की प्रधानता रहती है भाव प्रधान व्यक्ति जप और उपासना में शीघ्र लग जाता है परंतु बुद्धि प्रधान व्यक्ति उसमें नहीं लग पाता क्योंकि उपासना में भाव की आवश्यकता होती है उपासनागत जितनी भी साधनाएं हैं उनमें भाव और श्रद्धा ही की ही प्रधानता होती है वैसे तो बुद्धि प्रधान साधना में श्रद्धा की अपेक्षा समझ का अधिक महत्व है परंतु साधक ऐसे तत्व को जानना चाहता है जो बुद्धि का विषय नहीं है इसलिए उसको श्रद्धा के बिना नहीं जान सकता है श्रद्धा प्रधान भक्ति साधन का भी पर्यवसान ज्ञान में ही होता है साधक भाव के वातावरण में आगे बढ़ेगा और फिर उसको भगवत तत्व की अनुभूति उत्पन्न हो जाएगी बुद्ध प्रधान साधन का पर्यवसान अनुभूति अर्थात हृदय की स्वीकृति में है इसलिए यहां भी श्रद्धा की आवश्यकता है शास्त्र में जितने भी साधन बताए गए हैं उनमें यही तीन प्राण प्रधान भाव प्रधान तथा बुद्धि प्रधान विभाग है जिसका जैसा संस्कार है उसको वैसा साधन रुचिता है रुचिनाम वैचित्रा रिजकुटिलाना पथ जुषाम निराको गम्य शिवमहिमन स्त्रोत्र परंतु गंतव्य सबका एक ही है भाव प्रधान साधना में मंत्र का बड़ा महत्व है जैसे प्राण प्रधान साधना में अनुभूतियाँ होती हैं ऐसे ही भाव प्रधान साधन में भी होती है कभी किसी साधक को नाच सुनाई देने लगता है और कभी किसी साधक को प्रकाश दिखाई पड़ने लगता है तो कभी किसी साधक को भय भी उत्पन्न हो जाता है दोनों ही प्रकार के साधनों में तन्मयता तो होनी ही चाहिए बिना तन्मयता के कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती है मंत्र और प्राण को लेकर साधना करेगा तो ज्योति का दर्शन या नाद का श्रवण होगा साधक को नाद अथवा ज्योति में न अटककर उसके आगे जाना चाहिए सभी साधनों का पर्यवसन ज्ञान में ही होता है